देव भारत मोहसिन भारत के पूर्वोत्तम राज्य मेघालय के पूर्वी खासी पर्वतीय जिले में बसा एक छोटा सा गांव। शिलांग से 65 किलोमीटर दूरी पर स्थित ये गांव अपनी ग्यारह मिलीमीटर यानी चार, चार इंच वर्षा के साथ पृथ्वी पर सबसे नम स्थान है यानी दस्ट स्पॉट ऑन द प्लैनेट गज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार उन्नीस में मोहसिन में बारह मिलीमीटर यानी 1000 इंच वर्षा हुई थी देशभगत रेडियो गर्व महसूस करता है कि ये गांव भारत का हिस्सा है।